और अगर सच्ची में ये मर्डर मोहनी ने करवाया है तो फिर वो इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती है विक्रांत ने स्वाति को समझाते हुए कहा सोचो अगर उसे इस काम के लिए किसी को पैसे देने ही थे तो वो उसे कैश में पैसे देती ऐसे इतना बड़ा अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर करके वो खुद के लिए ही मुसीबत क्यों खड़ी करती विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा और फिर मर्डर को इतने भीड़ वाले इलाके में क्यों करवाया जाता आई I mean, उन दोनों बहनों को कहीं अकेले या एकांत में भी तो मारा जा सकता था सोचो तो किसी को डेंटल हॉस्पिटल के भीतर इतनी भीड़ वाली जगह पर मारना और फिर इन दोनों बहनों को हॉस्पिटल की छत पर ले जाकर नीचे धक्का देना कितना रिस्की है वो भी बिल्कुल पीक आवस में सबके सामने हम्म बात तो सही है स्वाति को भी विक्रांत की बात समझ में आ रही थी इसका मतलब कि हो सकता है कि यह मर्डर बदले की नीयत से किया गया हो।, हो सकता है कि सुमेश पांडे का इन दोनों बहनों के साथ या इनके फादर मिस्टर मेहता के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हो उसके बदले के लिए ही सुमेश ने इन दोनों बहनों का खून किया हो नहीं विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा पहले तो मुझे भी यही लग रहा था लेकिन अब जहां तक मुझे लग रहा है ये मर्डर दिखावे के लिए किया गया है सुमेश ने मेहता सिस्टर्स का मर्डर इसलिए किया ताकि वो पूरे शहर में सनसनी फैला सके इतने बड़े बिजनेसमैन की दो बेटियों का एक साथ मर्डर वो भी इतनी क्रूरता से इस मर्डर में पूरे शहर को हिला दिया है और शायद सुमेश का मकसद भी यही था दिखावे के लिए मर्डर मतलब सुमेश कोई साइको है क्या स्वाति ने असमंजस में पढ़ते हुए पूछा न, और जहां तक मुझे लग रहा है ये दिखावे का मर्डर ही नहीं है बल्कि किसी को फंसाने के लिए भी साजिश रची जा रही है विक्रांत ने आगे कहा ओ हम्म तो फिर स्वाति गहरी सोच में डूबी हुई थी उसे अभी तक विक्रांत की सारी बात समझ में नहीं आई थी देखो मुझे लग रहा है कि ये मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का तो है ही उसके साथ ही इसमें बहुत बड़ी साजिश भी छुपी हुई है देखो मेहता सिस्टर को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया था इसमें कोई शक नहीं है लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट मोहनी यानी कि मेहता सिस्टर की स्टेप मदर नहीं दिया था यह किसी और का काम है फिर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा थोड़ा इमेजिन करो इस वक्त मिस्टर मेहता हॉस्पिटल में है वो काफी सीरियस कंडीशन में है अभी इसी वक्त उनकी दोनों बेटियों का मर्डर हो जाता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलियर के थ्रू ऊपर से मेहता साहब जल्द ही अपनी वसीयत भी लिखने वाले हैं तो सोचो ऐसी कंडीशन में मर्डर का पूरा इल्जाम किस पर जाएगा सब किस पर शक करेंगे विक्रांत ने आगे कहा और फिर जब अकाउंट से इतने बड़े अमाउंट के ट्रांसफर होने की खबर बाहर आएगी और शहर में इस कॉन्ट्रेक्ट किलिंग के बारे में पता चलेगा तो फिर सब तुरंत ही मोहनी को कटघरे में खड़ा कर देंगे और साथ ही उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है ये सब बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है समझ लो एक तीर से दो निशाने लगाए गए हैं एक तरफ दोनों सिस्टर्स की मौत होने से उनका हिस्सा खत्म उधर मोहनी को उन दोनों सिस्टर्स के मर्डर के इल्जाम में जेल और फिर मिस्टर मेहता तो जाने ही वाले एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन निशाने लगाए गए हैं ओह तो ये गेम है अब जाकर स्वाति को विक्रांत की बात समझ में आई लेकिन फिर उसने कंफ्यूज होते हुए कहा तो फिर इसका मतलब यह है कि जिसने ये मर्डर करवाया है उसे भी मेहता की प्रॉपर्टी में बड़ा फायदा होने वाला है अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों सिस्टर्स के मरने से और मोहिनी के जेल जाने से सबसे बड़ा फायदा किसे होगा वही है असली कतिल वाह वाह विक्रांत सर आज तक तो आपके बारे में सिर्फ सुना ही था आज तो देख लिया क्या दिमाग है आपके पास गजब स्वाति ने खुश होते हुए कहा वो विक्रांत के दिमाग के कायल हो चुकी थी ए विक्रांत उठ खड़ा हुआ और वो अपनी शर्ट सही करते हुए बोला तुम अपने सर को फोन करके बता दो कि असली कातिल कोई और है वो मोहनी के पीछे भागकर अपना टाइम ना वेस्ट करे और हाँ ये भी बोल देना उनको कि ये आदमी बहुत चालाक है अपने पीछे उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है उसको पकड़ भी लेंगे तब भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला तो मर ही चुका है विक्रांत अब यहां से जा ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ याद आया और वो फिर से रुक गया क्या हुआ आप नहीं जा रहे स्वाति ने उत्सुकतावश सवाल किया एक मिनट कुछ और भी गड़बड़ है विक्रांत ने अपनी बहुए टेडी करते हुए कहा और फिर वो अचानक से अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ गया वहां बैठकर वो खुद से ही कुछ बातें करने लगा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर वाला आदमी ठीक नहीं है उस तो गड़बड़ है क्यों तो क्या हुआ स्वाति ने फिर से उत्सुकता से सवाल किया उसने पैसे लिए और फिर खून किया बदकिस्मती से उसकी जान चली गई इसमें गड़बड़ क्या है न न बात सिर्फ पैसे लेकर मर्डर करने की नहीं है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा दरअसल जब मैं उस मर्डरर के पीछे भाग रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जानबूझकर कोशिश कर रहा था कि मैं उसे पकड़ लूं। वो जानबूझकर खुद को पकड़वाने की कोशिश कर रहा था हैं? इसका मतलब क्या है स्वाति ने कन्फ्यूज होते हुए कहा उसने विक्रांत को उस मर्डर के पीछे भागते देखा तो नहीं था लेकिन फिर भी उसने विक्रांत की इस नई थ्योरी को समझने के लिए सवाल किया लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा उसने अगर पैसे लेकर मर्डर किया था तो फिर वो खुद को क्यों पुलिस के पकड़ में आने देगा मतलब जब मैं उसके पीछे भाग रहा था तो फिर ऐसे कई मौके आए थे जब वो आराम से भाग सकता था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर खुद की मौत को दावत दे रहा था विक्रांत ने जवाब दिया सोचो जिस आदमी ने इतना निडर होकर मर्डर किया हो वो भागते वक्त इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है और वो अपना चेहरा खोलकर भाग रहा था विक्रांत को सोचते हुए कहा और ये भी तो था उसने मर्डर के लिए चाहे जितने पैसे लिए हों, लेकिन अगर उसे पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया तो फिर तो उसका काम खत्म पैसे भी किसी काम के नहीं बचे ना स्वाति ने कहा हम्म, विक्रांत ने स्वाति की बातों से सहमति जताते हुए कहा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग इस सोमेश पांडे के बारे में थोड़ा पता लगाओ इसका अपियरेंस काफी सेंसिटिव लग रहा है क्योंकि तो ये मर्डर करने के बाद जान खुद को पकड़वाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी चीज मर्डर करने के लिए डेंटल हॉस्पिटल चूज करना ये भी तो अजीब ही है ना फिर विक्रांत ने कुछ सेकंड रुककर कहा और दूसरी बात वो दोनों बहनें क्लब और नाइट पार्टी में भी तो जाती थीं वहां भी तो उन्हें मार सकता था वहां तो और भी कम सिक्योरिटी रहती है बिल्कुल रिस्क भी नहीं था आप मेहता सिस्टर्स को पर्सनली जानते थे क्या आपको कैसे पता कि वो क्लब्स में जाती थी स्वाति ने सवाल किया लेकिन विक्रांत ने उसे सही बात बताने के बजाय बातों में घुमाते हुए कहा अरे मतलब कि कम सिक्योरिटी वाली जगह पर भी तो उनका मर्डर किया जा सकता था ना ऐसे दिन दहाड़े डेंटल हॉस्पिटल के भीतर जहां पर हजारों लोग हों और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हों वहां मारने पर खतरा तो ज्यादा था ना अब भले ही वहां पर पुलिस नहीं थी लेकिन फिर भी भीड़ तो थी ना स्वाति ने जवाब दिया हो सकता है कि उसने जान खुद को पुलिस से पकड़वाने के लिए यह सब किया हो लेकिन फिर गलती से उसकी मौत हो गई हो वही तो मुझे भी समझ आ रहा है विक्रांत ने कहा फिर कुछ सेकंड तक सोचने के बाद विक्रांत ने कहा रुको रुको पांच मिनट मिनट मिनट दो मुझे बस सिर्फ मैं सब पता कर लेता हूं। इसके बाद उसने अपना फोन बाहर निकाला और फिर तुरंत ही अपने खास टीम में सर्चिंग एक्सपर्ट राघव को फोन मिला दिया विक्रांत ने राघव को सोमेश का नाम बताते हुए उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कह दिया अंत में फोन रखने से पहले ही राघव ने विक्रांत को सारी इंफॉर्मेशन दे डाली जैसा सोचा था वही हुआ जब विक्रांत को सारी बात पता चली तो उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा लमपेथिक कैंसर लास्ट स्टेज वही बीमारी जो कि मीनाक्षी नेगी को है हाँ स्वाति ने चौंकते हुए कहा मीनाक्षी नेगी मतलब वो वो फिल्म वाली अरे कोई नहीं विक्रांत ने बात घुमाते हुए कहा इस आदमी को इतनी सीरियस बीमारी है फिर भी इतनी फुर्ती से भाग रहा था और कहीं अगर ये पूरी तरह स्वस्थ होता तब तो फिर मुझे लोहे के चने चबवा देता वो तो फिर तो सब कुछ क्लियर हो गया ना वातिन तो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हम्म, ऑलमोस्ट विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा सुमेश पांडे कैंसर के आखिरी स्टेज में चल रहा था फिर किसी ने समझ लो उसकी जिंदगी का सौदा कर लिया किसी ने उसको उसकी फैमिली को काफी पैसा देने का वादा किया होगा और इस पैसे के बदले में सुमेश को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसने अपनी आगे की थ्योरी को एक्सप्लेन करते पूछताछ करती तब उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे मोहिनी का नाम बताना था फिर मोहनी को कोई नहीं बचा पाता और रही बात सुमेश की तो वो तो अपनी जिंदगी का सौदा कर ही चुका था लेकिन सुमेश ने मरकर पूरा प्लान ही चौपट कर दिया वाओ मास्टरमाइंड आदमी विक्रांत, विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम गलत कह रही हो गलती तो सुमेश की है ना उसे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए था भले ही वो जिंदगी के आखिरी स्टेज में है लेकिन फिर भी ऐसे समय में किसी की जान लेना ये इंसानियत के खिलाफ है मैं तो कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से ज्यादा गुनहगार तो ये सुमेश है अपनी लालच के लिए उसने दो दो लड़कियों को मार डाला कितना निर्दयी था वो उसे तो कभी माफ नहीं किया जा सकता था विक्रांत ने यहां बैठे बैठे ही पूरा केस सोल्व कर दिया था इस बात से स्वाति बहुत आश्चर्य में थी उसने विक्रांत से कहा सर हमारे साथ अभी भी एक प्रॉब्लम है भले ही हमें असले कतल का पता लग चुका है लेकिन बिना किसी सबूत और गवाह के हम उसे कैसे सजा दिला पाएंगे नहीं नहीं हम नहीं तुम तुम लोग कैसे सजा दिलवाओगे विक्रांत ने जवाब दिया ये केस तुम्हारी ब्रांच का है तुम लोगों को इसे हैंडल करना है मुझे कोई मतलब नहीं है इससे मुझे वैसे ही बहुत काम है इतनी मदद कर दी तुम्हारी बहुत है अब जो करना है जैसे करना है अपना देख लो विक्रांत ने जवाब दिया और वो उठकर यहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया वैसे नाइस टू मीट यू हे hey, दिमाग अच्छा चलता है तुम्हारा विक्रांत ने अपनी जैकेट हाथ में उठा ली और फिर वहां से बाहर निकल गया